गीता तत्व चिंतन आठवाँ अध्याय स्वामी आत्मानंद इसीलिए हमने कहा था कि सत्य के दो रूप हैं एक वह सत्य है जिसे हम नित्य सत्य कहते हैं और दूसरा जो सत्य है उसे हम अनित्य सत्य कहते हैं ईश्वर नित्य सत्य है आत्मतत्व तो नित्य सत्य है यह संसार के जो रूप दिखाई देते हैं मैं अपने माता पिता भाइयों को देखता हूँ ये मिथ्या नहीं है ये सत्य दिखाई देते हैं पर कैसे ये अनित्य सत्य हैं एक बार यह रूप नष्ट हुआ तो दुनिया में ऐसा रूप दोबारा बनेगा ही नहीं इसीलिए इनको अनित्य सत्य कहा गया है यहाँ कहा गया है कि जो वेदविद हैं उन्हें वेदों की केवल जानकारी है अनुभूति नहीं है यह मानो अपरा विद्या है जिसे अनुभूति सहित जाना उसको कहाँ पराग विद्या जैसे हम मुंडकोपनिषद में कहते हैं एक महागृहस्थ हैं अर्थात गृहस्थ तो हैं परंतु बहुत ऊंचे विचारों के हैं उनका आदर्श बड़ा ऊंचा है बहुत से नियमों का पालन करते हुए संसार में वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे वे महागृहस्थ हैं शौनक उनको महाशालक कहा गया ऐसे महाशालक महागृहस्थ सौनक अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कश्मनु भगवो विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवती थी भगवान भगवान आप यह बताइए किसको जान लेने से सब कुछ जाना हो जाता है सौनक के मन में यह प्रश्न इसलिए जागा कि संसार में ज्ञान का क्षेत्र इतना विपुल और हर क्षेत्र इतना विस्तृत है कि मनुष्य का एक छोटा सा जीवन ज्ञान के एक क्षेत्र को जानने के लिए भी पर्याप्त नहीं है इसलिए शौनक को लगा कि क्या ऐसा कोई रहस्य है जिसे यदि जान लूं तो जो भी जानने योग्य हैं उन सबको मैं जान सकूं जैसे मिट्टी के एक लोंदे को जान लेने पर जो कुछ भी मिट्टी का बना हुआ है वह सब जान लिया जाता है इसी प्रकार क्या दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान है जिसको पालूँ तो जो कुछ भी जानने योग्य है उसका जानना हो जाए इसके उत्तर में अंगिरा ऋषि जो कहते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है वे कहते हैं दो विद्ये वेदितव्य इतिहा स्म यद्यविदो बदंती पराचै पराचय परा और अपरा ऐसी दो विद्याओं को जानना पड़ता है सोनक ने तब पूछा कि अपरा और परा विद्याएँ कौन कौन सी हैं अंगिरा ऋषि कहते हैं तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद साम अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो इति अब शौनक तो चकित हो गए कि वेदों से ज्ञान की राशि निकली है ज्ञान की धारा बही है वेदों को ही हम ज्ञान का उत्स मानते हैं अंगिरा ऋषि कह रहे हैं चार वेद और उन चार वेदों को समझने के लिए छह वेदांग ये सभी अपराविद्या के अंतर्गत ही आते हैं तब फिर पराविद्या कौन सी है जब यह प्रश्न शौनक के मन में जगा तो अंगिरा उत्तर देते हुए कहते हैं अथ परा जया तदक्षरम अधिगम्य परा वह है जिसके द्वारा उस अक्षर की अनुभूति होती है तो एक हो गया ज्ञान और दूसरी हो गई अनुभूति यहाँ पर श्री कृष्ण वही कह रहे हैं यदक्षरम वेद विदो वदंती जो वेदों को जानने वाले हैं वे उसको अक्षर कहते हैं पर अपरा विद्या है अभी अनुभूति नहीं हुई है मानो अपने सैद्धांतिक ज्ञान के बल पर बताते हैं कि वह अक्षर ब्रह्म है विसंती यद्यतयो वीतरागा जो वीतराग हैं जिनके जीवन में आसक्ति नहीं है जो प्रयत्न करने वाले साधक हैं वे वीतरा क्यों बनते हैं सन्यासी क्यों बनते हैं इसलिए कि वे विषंत यत उस तत्व में जाकर निविष्ट हों यदि कोई धन पाने के लिए सन्यासी बनता है यश पाने के लिए सन्यासी बनता है तो वह तो गृहस्थ से भी निम्न है क्योंकि यदि वह धन और यश पाने की लालसा से ही यति या सन्यासी बनता है तो उसे लाभ तो कुछ होगा नहीं बल्कि हानि ही हानि है तो सन्यासी बनता क्यों है उस तत्व में प्रविष्ट होने की इच्छा से और उस सत्य को पाने के लिए वीतरागी बनता है उस परम तत्व का बोध करने हेतु ही यतिवेश धारण करता है यदि साधना का उद्देश्य लोक प्रसिद्धि अर्जित करना हो जगत में अपनी विद्वता का प्रचार करना उद्देश्य हो यश कामना उद्देश्य हो तो सब व्यर्थ चला जाता है ये सब भगवान को पाने वाले साधक नहीं हैं यथार्थ साधक तो वितरागी होकर यदि क्षण तो तिरंती उस परम तत्व को पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अपने जीवन में ग्रहण करता है यह जो यत शब्द आया है यह नपुंसक लिंगी है जो उस निराकार ब्रह्म की ओर इंगित करता है उस तुरीय अवस्था निर्विकल्प समाधि का दिग्दर्शन करता है उस तत्व को पाने के लिए वह साधना करता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वेतरागी बनता है वेदों का अध्ययन करता है स्वाध्याय करता है तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे उस पद के संबंध में मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ क्या कहते हैं सर्वरा संयम्य मनोहृद निरुच च मृधनधायात्मणम आस्थि योगधारणा ओमितेकाक्षर ब्रह्म व्याहर ममरन य प्रयाति तजदेह सयाति समस्त इंद्रिय रूप द्वारों को संयम करके तथा मन का हृदय में निरोध करके प्राण को संयम करके तथा मन का हृदय में निरोध करके प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ तथा उसके अर्थ रूप मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर को छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है